ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है चिंतन जिसका शीर्षक है वृक्ष बोलते हैं। सर जगदीश चंद्र बोस ने यह सिद्ध कर दिया है कि वृक्ष में भी जान होती है वे भी सुख दुख और संवेदनाओं को समझते हैं। यह भी तय हो गया है कि वृक्ष इंसानों की भाषा समझते हैं। प्रयोगों में यह भी सिद्ध हो गया है कि मानव यदि रोज अपने बगीचे के पेड़ पौधों में पानी डालते हुए उनसे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, प्यारी बातें करे तो वे उसकी बात मानते हैं बस यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि वृक्ष बोलते हैं। यह सिद्ध भी नहीं हो सकता क्योंकि खामोशी की कोई आवाज नहीं होती वृक्ष जो कुछ भी सोचते हैं, उसे हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश भी करते हैं हम ही हैं जो वृक्ष की भाषा नहीं समझ पाते। यहाँ आकर मानव पंगु बन जाता है कि जब वृक्ष हमारी भाषा समझते हैं तो मानव उनकी भाषा क्यों नहीं समझ पाता कभी किसी एकांत में या फिर जंगल में जाकर सुनो एकांत का संगीत इसी संगीत में कहीं आवाज आएगी कि कोई कुछ बोल रहा है आवाज की गहराई पर जाकर पता चलेगा कि अरे ये तो वृक्ष की आवाज है कुछ समय तक अगर लगातार इस तरह का प्रयोग जारी रहा तब आप वृक्ष की आवाज पहचानने लग जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वृक्ष आजकल बहुत दुखी हैं। कई बार हमने पेड़ से लगातार पानी रिसते देखा होगा लोग कहते हैं कि पेड़ रो रहा है इसके वैज्ञानिक कारण जो भी हो पर जब हम यह मानते हैं कि पेड़ों में जान होती है तो फिर उनकी सारी प्रक्रियाएं भी मानव की तरह होगी इसलिए जब पेड़ बोलते हैं तब हमें उनसे बातें करनी चाहिए आज यदि हम उनकी भाषा समझने लग जाएं, तो उनकी पीड़ाओं को शब्द दे पाएंगे पेड़ उनसे सदैव प्रसन्न रहते हैं जो प्रकृति प्रेमी होते हैं क्योंकि यही तो हैं जिनसे पेड़ बचे हुए हैं। पौधा रोपण एक यज्ञ है पेड़ों की संख्या बढ़ाने का जो इस यज्ञ को करता है वही वास्तव में पेड़ों का सच्चा साथी है अपने साथियों की लगातार कम होती संख्या से आजकल वृक्ष दुखी हैं देखते ही देखते उनके सामने से सागौन बबूल शीशम देवदार चीड़ आम आदि के पेड़ गायब हो गए कुछ तो रातों रात कट गए कुछ बेमौत मारे गए इनके दुख का कारण यही है आलीशान घरों हवेलियों में बनने वाले फर्नीचर के रूप में ये पेड़ ही हैं जो हमारे सामने विभिन्न आकार में होते हैं। कभी कुर्सी कभी डाइनिंग टेबल कभी पलम कभी दीवान आदि कई रूपों में पेड़ हमारे सामने होते हैं कभी हवाओं के साथ मस्ती से झूमने वाले आज यही पेड़ बंद कमरों में खामोश जिंदगी बिता रही हैं। यह मानव की भूख ही है जो पेड़ों को इस तरह से बर्बादी के कगार पर खड़े कर रही है वृक्ष आज हमसे यही कह रहे हैं कि हमें मत काटो, हम आपको प्राण वायु देते हैं यह प्राण वायु मानव कभी बना नहीं सकता हम पर ही निर्भर है आपका जीवन हम नहीं रहेंगे तो खतरे में पड़ जाएगा पूरा प्राणी जीवन हम जब मानव से कुछ नहीं लेते तब फिर मानव हमारा नाश करने में क्यों तुला हुआ है थोड़ी सी सुख शांति के लिए मानव हमारा ही नाश कर रहा है हमारा उद्देश्य ही मानव जीवन के काम आना है पर आज मानव तेजी से हमारा नाश कर रहा है इसे मानव ही रोक पाएगा यदि उसमें वसुधैव कुटुमकम की भावना है तो उसे हमारा संरक्षण करना होगा इस तरह से वह हमारा नहीं अपना ही संरक्षण करेगा हम मानव जाति के दुश्मन नहीं हैं, हमारी रक्षा से मानव की रक्षा है आप सुन रहे थे चिंतन वृक्ष बोलते हैं वाचक स्वर भारती परिम